देवी भागवत सातवां स्कंध राजा सरियाती की कथा का आरंभ। राजा चन्मेजा ने कहा ब्राह्मण आपने इस कथा के प्रसंग में जो यह बात कही है कि राजा सरियाती ने अंधे मुनि के साथ अपनी सुलोचना कन्या का विवाह कर दिया तो यह विषय बहुत संदेह उत्पन्न कर रहा है उनकी वह कन्या कुरूप गुणहीन शुभ लक्षणों से रहित होती तब तो उसका संबंध राजा एक अंधे के साथ कर भी सकते थे परंतु ऐसी परम सुंदरी कन्या का विवाह चवन मुनि को नेत्रहीन जानते हुए भी उनके साथ कैसे कर दिया ब्रह्मण मुझे इसका कारण बताने की कृपा करें सोद जी कहते हैं परीक्षित नंदन राजा जन्मेजय की यह बात सुनकर व्यास जी राजा से कहने लगे व्यास जी बोले वैवस्वत मनु के पुत्र का नाम श्रीमान राजा सरजाती था उनके चार हजार थी वे सभी राजकुमारियां अत्यंत सुंदरी एवं संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी उन सब के बीच में एक परम सुंदरी कन्या थी उसका नाम था सुकन्या वह कन्या पिता और समस्त माताओं के लिए अत्यंत स्नेह पात्री थी नगर से थोड़ी दूर पर मान सरोवर की तुलना करने वाला एक सरोवर था उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बंधी थी वह निर्मल जल से परिपूर्ण था हंस और चक्रवात उसके अनुपम शोभा बढ़ा रहे थे जलकाक और सारस आदि पक्षियों से उस तालाब का सारा भाग भरा था उसमें पांच प्रकार के कमल खिले थे और उन पर भौरों का झुंड मलरा रहा था बहुत से सुंदर वृक्ष उस सरोवर के तट को घेरे थे साखू, तमाल देवदारू जायपल और अशोक उसे सुशोभित कर रहे थे वट पीपल कदम्ब केला नींबू अनार खजूर कटहल सुपारी नारियल केतकी कचनार जूही और मालती आदि सुंदर एवं स्वच्छ वृक्षों से वह सम्यक प्रकार से संपन्न था जामुन आम तिंतरी करज कोरया पलाश नीम खैर और बेल आदि के वृक्षों से उसकी शोभा बढ़ रही थी कोकिल और मोरों की ध्वनि से वह बड़ा सुंदर जान पड़ता था उस सरोवर के बिल्कुल पास में ही वृक्षों से घिरे हुए एक पवित्र स्थान पर चमन मुनि निवास करते थे उन तपस्वी मुनि के चित्त में सदा शांति बनी रहती थी उस स्थान को निर्जन समझकर उन्होंने मन को एकाग्र करके तपस्या आरंभ कर दी थी वे आसन जमा कर बैठे थे उन्होंने मौन धारण कर रखा था प्राणों पर उनका पूरा अधिकार था सभी इंद्रियाँ उनके वश में थी उन तपोनिधि ने भोजन भी बंद कर दिया था वे निर्जल रहकर भगवती जगदम्बा का ध्यान करते थे राजन उनके शरीर पर चारों ओर से लताएं चढ़ गई थीं दीमकों ने उन्हें अपना घर बना लिया था राजन बहुत दिनों तक यो बैठे रहने के कारण चीटियां उन पर चढ़ गई थीं और उनसे वे घिर गए थे ऐसा जान पड़ता था मानो केवल मिट्टी के थूहे हों राजन एक समय की बात है राजा सजाती श्रेष्ठ स्थान पर आए सरोवर का जल सर्वथा स्वच्छ था कमल खिले हुए थे लक्ष्मी की तुलना करने वाली सुकन्या बाल सुलभ चपलता के कारण अपनी सखियों के साथ वन में जाकर पुष्प तोड़ती हुई घूमने लगी इधर उधर चक्कर काटती हुई वह राजकुमारी चवन मुनि के निकट पहुंच गई मुनि का शरीर दीमकों का घर बन गया था उसी के समीप सुकन्या खेल रही थी उसे बलमीक के छिद्र से चमकने वाली दो ज्योतियाँ दिखाई पड़ी वह क्या है ऐसी जिज्ञासा उठने पर उस सुंदरी राजकुमारी के मन में आया कि आवरण हटाकर देखा जाए फिर तो तुरंत ही एक नोकदार काटा लेकर उससे वह ऊपर की मिट्टी हटाने लगी अब पास जाकर उद्यम करने वाली उस कन्या पर मुनि के नेत्र पड़ गए वह राजकुमारी चवन मुनि को देखने में आ गई अन्न और जल का परित्याग कर देने से परम तपस्वी मुनिवर चवन का शरीर अत्यंत क्षीण हो चुका था कल्याणी सुकन्या को देखकर वे उससे कहने लगे सुंदरी दूर चली जाओ मैं तो एक तपस्वी हूँ इस दीमक की मिट्टी को काटने से या हटाने से ठीक नहीं है मुनि के कहने पर भी राजकुमारी उनकी बातें नहीं सुन सकी यह कौन सी अद्भुत वस्तु झलक रही है यह कह कहकर उसने मुनि के नेत्र काटे से छेद दिए दैव की प्रेरणा से खेल ही खेल में राजकुमारी के द्वारा यह अप्रिय घटना घट गई आंख फूट जाने पर मुनि को असीम कष्ट होने लगा फिर तो उसी क्षण से समस्त सैनिकों के मर्मूत्र बंद हो गए मंत्री सहित राज राजा पर भी यह कष्ट छा गया जहाँ तक कि हाथी घोड़े और ऊंट जितने प्राणी थे सभी इस व्याधि से ग्रस्त हो गए ऐसी स्थिति में राजा सरियाती ने बड़े चिंतित हुए तब राजा सरियाती ने इस कष्ट के कारण पर विचार किया कुछ समय विचार करने के पश्चात राजा घर पर आए और अपने परिजनों तथा सैनिकों से अत्यंत आतुर होकर पूछने लगे किसके द्वारा यह अप्रिय कार्य हुआ है इस तालाब के पश्चिम तट पर वन में महान तपस्वी मणिवर चवन कठिन तपस्या कर रहे हैं वे अग्नि के समान तेजस्वी हैं हो न हो किसी के द्वारा उन्हीं का कोई अपकार हुआ है इसी से सबके शरीर में ऐसी व्याधि उत्पन्न हो गई है यह बिल्कुल निश्चित है मृगुनंदन महात्मा चवन की परम वृद्ध एवं विशिष्ट आदरणीय पुरुष है मेरी समझ से अवश्य ही किसी ने उनका अनिष्ट कर दिया है जहाँ अनिष्ट काम जान कर किया गया हो अथवा अनजान में इसका फल तो भोगना ही पड़ेगा राजा के जो कहने पर दुख से घबराए हुए सैनिकों ने कहा मन वाणी और कर्म द्वारा हमसे तो मुनि का कोई अपकार हुआ है इसे हम बिल्कुल नहीं जानते